क्षत्रियोपनिषद शांक्य ब्रह्मानंदवल्ली अष्टम अणुवाक ब्रह्मानंद केीमानसा भीषास्मा पवते भीषो देती सूर्य भीषास्मादग्नेश्चेन्द्र च मृत्यु धावत पंचमती भवति गंसावती युवा सध्याय आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठत पृथ्वी सर्वा वेत पूर्णा सैत सको मनुष आनंद शुष आन स एकको मनुष्यगंधर्वानंद्रोत्रियकामहत मनुष्यगंधर्वान स एकको देगंधर्वा आनंदोत्रियमहत शगंधर्वान स एकक पं त्रिलोकलोकानांदत्रि चाकामत तेज शत पितृण त्रिलोकलोकाना सक अजान देवानांदोत्रिय चाकामत तेज जान देवाना सतम आजा देवाना स एक कर्मदेवा देवानांदे कमण देवान पी ये श्रोत्रियम ते तेज कर्मदे आनंद स एकको देवानानंद श्रोत्रियकामहत सेवा स एकनंदोत्रियमहत शतन स एकको बृहस्पतिरानंदोत्रियमह से ते शत बृहस्पतिरनंदपतेरानंदोत्रियमहत से प्रजापतिरानन सैको ब्रह्मण आनंदोत्रियमहत से इसके भय से वायु चलता है इसी के भय से सूर्य उदय होता है तथा इसी के भय से अग्नि इंद्र और पाँचवा मृत्यु दौड़ता है अब यह इस ब्रह्म के आनंद की मानसा है साधु स्वभाव वाला नवयुवक वेद पढ़ पढ़ा हुआ अत्यंत आशावान कभी निराश न होने वाला तथा अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसी की यह धन धान से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी भी हो उसका जो आनंद है वह एक मनुष्य आनंद है एक मानुष्य आनंद है ऐसे जो सौ मानुष आनंद है वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है तथा वह अकाहत जो कामना से पीड़ित नहीं है उस श्रोत्रीय को भी प्राप्त है मनुष्य गंधर्वों के जो स्व आनंद है वही देव गंधर्व का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है देवगंधर्वों के जो स्व आनंद है वही नित्यलोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है चिरलोक निवासी पितृगण के जो स्व आनंद है वही अजानज देवताओं का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है अजानज देवताओं के जो सौ आनंद है वही कामदेव देवताओं का जो कि कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं एक आनंद है कर्मदेव देवताओं का जो कि कर्म करने करके देव देवत्व को प्राप्त होते हैं एक आनंद है और वह अकामहत श्रोतिय को भी प्राप्त है कर्मदेव देवताओं को जो सौ आनंद है वही देवताओं का एक आनंद है और वह अकाम्ह श्रोत्रिय को भी प्राप्त है देवताओं के जो स्व आनंद है वही इंद्र का एक आनंद है तथा वह अकाम्ह श्रोत्री को भी प्राप्त है इंद्र के जो स्व आनंद है वही बृहस्पति का एक आनंद है और वह अकाम्ह श्रोत्री को भी प्राप्त है बृहस्पति के जो स्व आनंद है वही प्रजापति का एक आनंद है और वह अकाम्ह श्रोत्री को भी प्राप्त है प्रजापति के जो सौ आनंद है वही ब्रह्मा का एक आनंद है और वह अकाम श्रोत्री को भी प्राप्त है भीषाभस्मा पर्वते भी सूर्यः देती सूर्य भीषास्मादेन्द्र च मृत्यु धावती व्ताद ही महा स्वयरा सत पौनादिके स्वाय सबहुषु सब नेता प्रवर्त तदुक्त प्रशास्तरी सती यस्मा तवर्तन तस्मास्ती भयकार तशस्त्री ब्रह्म यतस्ती भृत्याव राजस्मा ब्रह्मणो भयन प्रवर्तन तच भय कारण आनंद ब्रह्म इसकी भांति अर्थात भय से वायु चलता है इसी की भीत से सूर्य उदित होता है और इसके भय से ही अग्नि इंद्र तथा पांचवा, अर्थात पूर्वोक्त वायु आदि के क्रम से गणना किए जाने पर पांचवा होने के कारण मृत्यु को पांचवा कहा है मृत्यु दौड़ता है वायु आदि देवगण परम पूजनीय और स्वयं समर्थ होने पर भी अत्यंत समश्राद्ध चलते चलने आदि के कार्य में नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं यह बात उनका कोई शासक होने पर ही संभव है क्योंकि उनकी नियम से प्रवृत्ति होती है इसलिए उनके भय का कारण और उन पर शासन करने वाला ब्रह्म है जिस प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं वह उनके भय का कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है ब्रह्मण तस् से ब्रमण भवति मीमांसाचारणा कि मीमांुच्य कि विषय संबंधजनितो विषय सबंधजनित लौकिकानंद वदाहोस्मित स्वाभाकमेष उस इस ब्रह्म के आनंद की यह मानसा विचारणा है उस आनंद की क्या बात विचारनी है इस पर कहते हैं क्या वह आनंद लौकिक सुख की भांति विषय और विषय को ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है अथवा स्वाभाविक ही है इस प्रकार यही उस आनंद की मीमांसा है तत्र लौकिक आनंदों बाह्याध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट स ये निर्देश्य ब्रह्मानंदाग अने प्रसिद्धे आनंदेन विषय बुद्धिगम्य आनंदोग शक्य शक्यते उसमें जो लौकिक आनंद बाह्य और शारीरिक साधन संपत्ति के कारण उत्कृष्ट गिना जाता है ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए यहाँ उसी का निर्देश किया जाता है इस प्रसिद्धि प्रसिद्ध आनंद के द्वारा है जिसकी बुद्धि विषयों से हटी हुई है उस ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाले आनंद का ज्ञान हो सकता है प्यानंदो ब्रह्मानंद मात्रा अविद्या तिरस्क्रीय विज्ञान उत्कृष्ट उत्कृष्टमाणायाँ चा विद्यां ब्रह्मादिभ कर्म वसाद्यथवा विज्ञान विषयादि साधन संबंध वश्चा सा विभाव्य विभान लोकन वस्थित लौकिक संपद्य सद्या कामकर्माकर्षेण मनुष्य गंधर्वाद्युतरोरभूमिस्वहत विद्रोत्र प्रत्यक्षो यावत् यभ से ब्रमण आनंद निरस्ते विद्या विषय विषय विभागे विद्या स्वाभाविकः परिपूर्ण एक आनंदो भवति आनंदोद्वैतोतीत अर्थ विभाष्यहा लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही अंश है अविद्या से विज्ञान के तिरस्कृत हो जाने पर और अविद्या का उत्कर्ष होने पर प्रातन कर्मवश विषयादि साधनों के संबंध से ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने अपने विज्ञानानुसार भावना किया जाने के कारण ही वह लोक में अस्थिर और लौकिक आनंद हो जाता है कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह वा ब्रह्मानंद ही मनुष्य गंधर्व आदि आगे आगे की भूमियों में हिरण्यगर्भ पर्यंत अविद्या कामना और कर्म का ह्रास होने से उत्तरोत्तर सौ सौ गुणे उत्कर्ष से आविर्भूत होता है तथा विद्या द्वारा अविद्या जनित विषय विषयी विभाग के निवृत्त हो जाने पर वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत आनंद हो जाता है इसी अर्थ को समझाने के लिए श्रुति कहती है युवा प्रथम वयाह साधु युवेति साधुच्चासो युवाचेति युनो विशेषण युवाप्य साधुर्भवती साधुरप्ययुवा विशेषण युवा तो सधुवेति साधु, साधु युवेतिध्यापको धीत आशिष आसात्रितृणिष्ठो दृढ़तम बलिष्ठो बलवत्तम एवं आध्यात्मिक साधन तस्य समस्व पृथ्वीभ्युर्वी सर्वा विनोपसाधन दृष्टादृष्टा च साधन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वीपति त आनंदः स एको मानुषो मनुष्याण प्रकृष्ट एक आनंदः जो युवा अर्थ पूर्ववयस्क साधुयुवा अर्थ जो साधु भी हो और युवा भी इस प्रकार साधु युवा शब्द युवा का विशेषण है लोक में युवा भी असाधु हो सकता है और साधु भी अयुवा हो सकता है इसीलिए जो युवा हो साधु युवा हो इस प्रकार विशेषण रूप से कहा है तथा अध्यापक वेद पढ़ा हुआ आशिष्ठ अत्यंत आशावान दृढ़िष्ठ अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ अति बलिष्ठवान हो इस प्रकार जो इन आध्यात्मिक साधनों से संपन्न हो और उसी की यह धन से अर्थात उपभोग के साधन से तथा लौकिक और पारलौकिक कर्म के साधन से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी हो अर्थात जो राजा यानी पृथ्वीपति हो उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद यानी मनुष्यों का एक प्रकृष्ठ आनंद है तेय शतम मानुषा आनंदा स एकको मनुष्यगंधर्वाण आनंद मनुषानंदत गुणेनोत्कृष्ट मनुष्यगंधर्वाण् भवति मनुष्या संतः कर्म विद्या विद्याशेषा गाप्त मनुष्यगंधर्वा ते शक्ति ह्यनाशक्तिसंपन्ना सूक्ष्म कार्यक्रतिता प्रतिघात तिघातक्ति साधन ततो संपत्ति तथम से प्रतीवतो मनुष्यगंधर्व सचिप्रसाद तत्द विशेषात सुख विशेषाव्यक्ति पूर्व पूर्व भूमियामुतरिया भूमौ प्रसाद विशेषतः सतगुणे सद्गुनानंद उपपद्यते ऐसे जो सौ मानुष आनंद है वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है मानुष आनंद से मनुष्य गंधर्वों का आनंद सौ गुना उत्कृष्ट होता है जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासना की विशेषता से गंधर्वत्व को प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य गंधर्व कहलाते हैं वे अंतर्ध्यादि की शक्ति से संपन्न तथा सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों से युक्त होते हैं इसलिए उन्हें शीतोष्णादि द्वंद्वों का थोड़ा प्रतिघात होता है तथा वे द्वंद्वों का सामना करने वाले सामर्थ्य और साधन से संपन्न होते हैं अतः उस शीतोष्णादि द्वंद्व से प्रतिहत न होने वाले तथा उसका आघात होने पर उसका प्रतिकार करने में समर्थ मनुष्य गंधर्व को क्षेत्र प्रसाद प्राप्त होता है और उस प्रसाद विशेष से उसके सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है इस प्रकार पूर्व पूर्व भूमि की अपेक्षा आगे आके की भूमि में प्रसाद की विशेषता होने से सौ सौ गुने आनंद का उत्कर्ष होना संभव ही है प्रथम प्रथमम तो कामम अहताग्रहणम मनुष्य विषय भोग काम कामान भी हत्या श्रोत्रियस्य श्रोत्रिय मनुष्यानंदत गुणेनानंदोत्कर्षो मनुष्य गंधर्वण तोल्यो वक्त साधु युवाध्यापक श्रोत्रियआवृजन गृह्ये ते, ते यविशिष्टे सर्वत्र सर्व अकामह हत्त। अकामहत् विषयोत्कर्षाकर्षत सुखो अतो अकामहत ग्रहणम् विशेष्यमहतग्रहण तद्शेष सद्गुण सुखोत्कर्षोपलबे अकामहत तत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व साधन व्याख्यात मनत आगे के सब वाक्यों के साथ रहने वाला श्रुतियस्य चाकाम श्रोत्रियकाहत यह बात के पहले मानुष आनंद के साथ इसलिए ग्रहण नहीं किया गया कि विषय भोग और कामनाओं से व्याकुल न रहने वाले श्रोत्री के आनंद का उत्कर्ष मानुष आनंद की अपेक्षा सौ गुना अर्थात मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य बतलाना है श्रुति में साधु युवा और अध्यापक ये दो विशेषण सार्वभम राजा का श्रोतियत्व और निष्पापत्व प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किए जाते हैं इन्हें आगे भी सबके साथ समान भाव से समझना चाहिए विषय के उत्कर्ष और अपकर्ष से सुख का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है किंतु कामना रहित पुरुष के लिए सुख का उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं करता इसीलिए अकामह की विशेषता है और इसी से अकामहत पद ग्रहण किया गया है अतः उससे विशिष्ट पुरुष के सुख का सौगुना उत्कर्ष देखा जाता है अतः अकामहतत्व को परमानंद की प्राप्ति का साधन बतलाने के लिए अकामहत विशेषण ग्रहण किया है और सबकी व्याख्या पहले गीत आ चुकी है देवगंधर्वा जातीत एवं इति पितृणाम विशेषणम चिरकाली लोको यशा पितृणाम ते चिरलोकलोका अजान देवलोकस्म ना जाने जाता अजानजा देवास्मार्थ कर्म विशेष देवस्थाने देवस्थाने सुजाता देवगंधर्व जो जन्म से ही गंधर्व हो चिरलोकलोका नाम चिरस्थाई लोक में रहने वाले यह पितृगण का विशेषण है जिन पितृगण का चिरस्थाई लोक है वे चिरलोक लोक कहे जाते हैं आजान देवलोक का नाम है उस आजान में जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण आजानज हैं जो कि कर्म विशेष के कारण देवस्थान में उत्पन्न हुए हैं कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणाग्निहोत्रादिना केवल न देवान् पीयंती देवाई त्रयत्रिश साम इंद्रास्वामी तस्चार्यो बृहस्पति प्रजापतिर्विराट त्रैलोक्यशरी ब्रह्म समिव्यिपार्डलव्यापी ये आनंद निरतिसयम् यत्र धर्मच तद्विषकामहत निरतिश ब्रह्मा तस्यस आनंदः श्रोत्रिये न च सर्वतः तस्मादेतानि साधना श्रोत्रियेना वृजने नकामहतेन चर्वत प्रत्यक्ष तस्माताधनावगम्यत्रोत्रियजन अकामहत प्रकृष्ट साधनतावगम्य जो केवल वैदिक कर्म से देवभाव को प्राप्त हुए हैं वे कर्मदेव कहलाते हैं जो तैतीस देवगण यज्ञ में हवीर भाग लाने वाले हैं वे ही यहाँ देव शब्द से कहे गए हैं उनका स्वामी इंद्र है और इंद्र का गुरु बृहस्पति है प्रजापति का अर्थ विराट है तथा त्रैलोक शरीरधारी ब्रह्मा है जो समष्टि वृष्टि रूप और समस्त संसार मंडल में व्याप्त है जहाँ के जहाँ ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त होते हैं अर्थात एक ही गिने जाते हैं तथा जहाँ उससे होने वाले धर्म एवं ज्ञान तथा तद विषय सबसे बढ़े हुए हैं वह यह हिरण्य ही ब्रह्मा है उसका यह आनंद श्रोत्रीय निष्पाप और अकामहत पुरुष द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है इससे यह जाना जाता है कि निष्पापत्व अकामहत्व और श्रोत्रित्व ये तीन उसके साधन हैं इनमें श्रोत्रियव और निष्पापत्व तो नियत न्यूनाधिक न होने वाले धर्म हैं किंतु अकामहतत्व का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है इसलिए यह प्रकृष्ट साधन रूप से जाना जाता है तस् कामहतत्व प्रकर्षतोपलभ्यम श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मण आनंदो यनंदतवानंदनिया भूता मुपजीवती स्त्यंतरा स आनंदो यस मात्र समुद्रभस इव विप्रसिभक्ता गता सा स्वाभाविको स्वाभाविककोतवाद आनंद आ आनंदिनोश्चा विभागोस्त्र उस अकाम महत के प्रकर्ष से उपलब्ध होने वाला तथा श्रोतियों को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला यह ब्रह्म का आनंद जिस परमानंद की मात्र अर्थात केवल एक देश मात्र है जैसा कि इस आनंद के लेस से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वह यह हिरण्यगर्भ का आनंद जिसकी मात्राएँ मात्र आनंद समुद्र के जल की बूंदों के समान विभक्त हो पुनः उसमें एकत्व को प्राप्त हुई है वही अद्वैत रूप होने से स्वाभाविक परमानंद है इसमें आनंद और आनंदी का अभेद है